जीवन का एक बड़ा ही रहस्य है और वह यह है कि जिस वास्तविक जीवन की मांग है उसमें उसकी पूर्ति अनिवार्य है और जिस प्रतीति की ओर वह दौड़ रहा है कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होता अप्राप्त प्रतीति की ओर हम सब लोग दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने की चेष्टा में जीवन का सब समय निकलता जा रहा है और जो नित्य प्राप्त है कभी भी किसी से छड़ा नहीं कभी अनुपस्थित हो नहीं सकता उस जीवन के संबंध में हम लोग संदेहात्मक विचार रखते हैं और उससे मिलने में निराशा रखते हैं। बहुत प्रकार की बातें अपने भीतर हम पाल लेते हैं जिसके कारण से इसी जीवन में इसी वर्तमान में उस अविनाशी से मिलने का प्रोग्राम ही हमारा आरंभ ही नहीं होता कोई मान लेता है कि मेरे को तो संस्कार अच्छे नहीं है और कोई मान लेता है कि मुझे कोई बढ़िया सतगुरु नहीं मिला कोई महापुरुष मिलता तो मेरा काम बनता तो कोई कुछ कोई कुछ अजीब-अजीब तरह की बातें सोच सोच करके ऊपर ऊपर से हम लोग प्रयास भी करते रहते हैं और भीतर भीतर से निराश भी रहते हैं। ये अपनी दशा है कि नहीं है ठीक है ऊपर ऊपर से प्रयास भी चलता है क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकते इस दिशा में कुछ किए बिना अच्छा नहीं लगता ये तो अपनी संस्कृति की बात है अपनी परंपरा की बात है मानव जीवन की रचना के प्रभाव से ऐसे व्यवहार हम सब लोगों को करना ही पड़ता है सभी जानते हैं कि किस समय सांस चल रही है किस समय बंद हो जाएगी कुछ पता नहीं है तो इसलिए भगवान को याद करो तो थोड़ा याद भी करते हैं और भाई पुण्य कर्म करो तो थोड़ा पुण्य कर्म भी करते हैं थोड़ा दान करो तो कुछ कुछ दान भी करते रहते हैं तीर्थ की यात्रा करो तो कुछ तीर्थ यात्रा भी करते रहते हैं और कोई पूछे कि अच्छा ये सब जो आप कर रहे हैं तो इसके कर्म के फल से आज आपकी जीवन मुक्ति हो जाएगी आज ही आपको भगवत भक्ति मिल जाएगी शांति मिल गई, तो कहेंगे कि भाई वो तो बड़े बड़े ऋषि मनुषियों को इतनी जल्दी से नहीं मिला तो हमको कैसे मिलेगी तो अर्थ क्या निकला भीतर में यह दृहता नहीं है की हम उस जीवन को प्राप्त कर लेंगे और उस जीवन की चर्चा के बिना उसके प्रयास के बिना रहा नहीं जाता तो कुछ न कुछ करते रहते हैं और रहस्य कैसा है तो रहस्य बिल्कुल इसके विपरीत है वो क्या है कि भाई जो नित्य प्राप्त है जो वस्तुतः है विद्यमान है अगर प्राप्ति हो सकती है अगर अभिन्नता हो सकती है तो उसी से हो सकती है जो नित्य विद्यमान है और जो अभी है और अभी नहीं है तो उससे मिलने का अर्थ क्या होगा उसकी प्राप्ति का अर्थ क्या होगा अभी है और अभी नहीं है तो बात खत्म हो गई उसका मिलना न मिलना कोई अर्थ ही नहीं रखता और विवेकी जन जो है वो कहते हैं कि जो किसी भी क्षण में अनुपस्थित हो सकता है कल था और आज नहीं है कि आज है पहले नहीं था तो जो पहले नहीं था और आज है ऐसा दिखाई दे रहा है तो मानना ही चाहिए कि वो कल नहीं रहेगा तो जो पहले नहीं था वो आगे नहीं रहेगा इसलिए वर्तमान में भी उसको नहीं करके ही जानना चाहिए ये अर्थ निकलता है उससे तो स्वामी जी महाराज को मनुष्य के संबंध में इस बात का बड़ा दुख था कि जीवन मुक्ति भगवत भक्ति के आनंद लेने में जो मनुष्य सर्व प्रकार से स्वाधीन और समर्थ है वही मनुष्य जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति के आनंद से वंचित रहता है और जिस संसार को आज तक कोई पकड़ नहीं सका उसी संसार को पकड़ के बैठे रहने की चेष्टा में अनमोल जीवन गवाता है इस बात का उनको बड़ा दुख रहता था और कभी भी समाज की सेवा की चर्चा होती तो कहते कि भाई सबसे बड़ी सेवा मानो समाज की क्या है कि उसको उसकी महिमा याद दिला दी जाए ये सबसे बड़ी सेवा है आज मानव समाज में धन की महिमा बहुत हो गई है बुद्धिमानी की महिमा बहुत हो गई है पद संपत्ति और सामान की महिमा बहुत हो गई है लेकिन उसकी अपनी स्वयं की जो महिमा है उसी को वह भूल गया है अपने को धन के बल पर पद के बल पर शारीरिक स्वास्थ्य और रूप के बल पर बुद्धिमानी चालाकी चतुराई के बल पर आदमी अपने को बलशाली समझता है तो यह उसके महत्व को घटाना हुआ कि बढ़ाना हुआ टाना हुआ क्यों क्यों इसलिए कि जो अमर जीवन का अधिकारी है वो हार मांस के बने हुए शरीर के बल पर अपने को बलवान समझता हो तो उसके लिए बहुत बड़े घाटे की बात है जो ईश्वरीय प्रेम का अधिकारी है जिसके माध्यम से अलौकिक परमात्मा का अलौकिक प्रेम इस लौकिक जगत के कण कण को सिद्ध कर सकता है वही मनुष्य अपने को दलबंदी के आधार पर बड़ा समझता हो तो ये उसके लिए आदर की बात हुई कि अनादर की बात हुई सोचो इस दृष्टि से आप विचार करें तो आपकी बड़ी महिमा है मानव जीवन का बड़ा महत्व है इसलिए कि वो दिखाई देने वाले संसार की सेवा करके संसार के लिए उपयोगी हो सकता है और बिना किसी शर्त के प्रभु के आश्रित हो करके उन्हीं का दिया हुआ प्रेम भाव उन्हीं के अर्पित करके उनका प्यारा हो सकता है फिर भी उसे अपने लिए न संसार से कुछ चाहिए न परमात्मा से कुछ चाहिए तो कितनी बड़ी बात है मनुष्य के जीवन में सेवा के द्वारा जगत के प्यारे बन जाओ और भक्ति के द्वारा भगवान के प्यारे बन जाओ अन संसारांगो न भगवान से कुछ मांगो स्वयं स्वाधीन रहो तो ऐसी स्वाधीनता हम भाई बहनों को अच्छी लगेगी कि नहीं ये अच्छी लगेगी।, अच्छी लगेगी आप सोच करके देखिए जिन बाल बच्चों को आपने पैदा किया गोदी में संभाल करके पाला वृद्धावस्था में उन्हीं बच्चों के अधीन होना किसी शानदार बाप को पसंद आता है क्या नहीं आता। देख नहीं आता।, नहीं आता है लेकिन अभी होना पड़ता है कि नहीं अभी होना पड़ता है क्यों पड़ता है क्योंकि आप उससे कुछ चाहते हैं इसलिए होना पड़ता है आपने पालन पोषण किया तो उसके पीछे ये आशाएं रखी अपने भीतर कि जब वृद्धावस्था मेरी आएगी शारीरिक असमर्थता सताएगी तो दिन को मैं पाल रहा हूँ वे मेरे सहायक होंगे तो जिनकी सेवा की उनसे कुछ अपने भीतर में आशा रखी इसलिए उनके अधीन होना पड़ता है लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं बनाया गया कि जन्मा था तो दूसरों के अधीन होकर था बहुत प्रकार की सहायता माता पिता से परिवार से प्रकृति से समाज से सरकार से सबसे सर ले करके वो कुछ करने के लायक हुआ तो जब कुछ करने के लायक वो हुआ तो उसको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए था कि फिर किसी माता पिता की गोद में शरण न लेनी पड़े जब कुछ करने के लायक हुए हम तो हमको इतना पुरुषार्थ करना चाहिए था कि फिर किसी की पराधीनता स्वीकार न करनी पड़े चाहिए कि नहीं चाहिए तो करो भाई अभी भी चांस है अभी भी मौका है ऐसा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं कि सदा सदा के लिए सब प्रकार की पराधीनता मिट जाए संत जन्म यही सलाह है हम लोगो को देते हैं वो तो कौन सा उपाय है भाई कैसे करें क्या करें कि जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो जाए सदा सदा की पराधीनता मिट जाए भय और चिंता के भाव से हम मुक्त हो जाएं क्या करना चाहिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तो भाई शरीर को सौंप दो जगत के लिए और अपने को सौंप दो परमात्मा के लिए जब शरीर को जगत के हवाले कर देने का अर्थ क्या है कि इसमें जो सामर्थ्य है उससे जगत की सेवा करेंगे और बदले में उससे कुछ चाहेंगे नहीं संसार अपनी मर्जी से जिस शरीर को रखना पसंद करेगा तो रखेगा और नहीं पसंद करेगा तो अपने लिए मुझको यह शरीर नहीं चाहिए आरंभ में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची बात आपकी सेवा में निवेदन करती हूँ कि जिन भाई बहनों को समाज की सेवा का अवसर मिला और उन्होंने प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग किया तो दुखी लोगों के दुख में शामिल होने में मनुष्य के हृदय में इतनी शुद्धता और इतनी करुणा इतना रस आ जाता है कि उनको एक शरीर के रहने में रहने का ध्यान ही नहीं रहता एक समाज सेवी सज्जन मुझको मिले थे कई बार उनसे भेंट हुई थी चौदह वर्ष की उम्र में उनको सूझ गया कि हमारा देश बहुत ही दुखी है बहुत ही गरीब लोग हैं तो मुझे उनकी सेवा में रहना है जैसे ही उनको सूझा की मुझे दुखी वर्ग की सेवा में रहना है तो अपना सुख वे भूल गए भूल गए ऐसा मैं क्यों करती हूँ कि उन्होंने धन कमाने का विवाह करने का बाल बच्चे पैदा करने का सुख सोचा ही नहीं तो समाज की सेवा में लग गए और काफी बड़ी उम्र में साठ पैसठ वर्ष के थे तब उनका दर्शन हुआ था मुझे मिले थे मुझसे तो बातचीत हो रही थी तो इतने आनंदित होकर के हृदय से इतने उत्साहित तो होकर के वे समाचार सुना रहे थे कह तो रहे थे कि बहन मैं गरीबों की बस्ती में रहता था और उनके बच्चों को संभालता था उनको पढ़ाता लिखाता था उनको सफाई सिखाता था उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाता था और कुछ काम करने की बात भी उनको सिखाता था तो कुछ लड़के ऐसे थे जिन, जिनको इन्होंने सूत काटना और कपड़ा बुनना सिखाया गरीबों की बस्ती में जाके वो तो सामान भी दिया समय भी दिया प्यार भी दिया उनके घर में रहे उनके संग हसना खेलना समय बिताना और अपने आदर्श के द्वारा उनके भीतर सोई हुई मानवता को जगाना ये काम उन्होंने किया करके आठ दस वर्ष उस बस्ती में रहकर काफी काम करके फिर दूसरी बस्ती में चले गए तो दादा दादा दादा दादा के लिए इतना प्यार उस गांव में बच्चे बच्चे में तो याद करके उस महापुरुष की आँखों में प्रेम के अश्रु भर रहे थे कौन सी बात वो याद कर रहे थे कह रहे थे कि एक दिन मैं बैठा था दूसरी बस्ती में और सेवा के कार्य में लगा हुआ था तो वो लड़का जो सात आठ साल का पहले गांव का था जिसको मैंने ट्रेनिंग दी थी वो बारह चौदह वर्ष का हो गया था तो उसने सूत, काता, कपड़े बुने और कपड़े का एक छोटा सा थान दस गज का थान ऐसा हो सकता है खूब अच्छा से कह करके फिर सिर पर रख करके और एकदम खुशी के मारे नाचता हुआ आ करके दादा के लिपट गया दादा दादा ये मैंने बनाया है ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ दादा तुम पहन लेना इसको तो कपड़ा तो जहाँ का है तहाँ है उस बच्चे के हृदय में इतना प्यार उमड़ रहा है कि इस दादा ने मुझको प्यार किया था मुझको काम के लायक बनाया था और उस दादा के हृदय में प्यार उमड़ रहा है कि ये बच्चा इस काम के लायक हो गया और मुझको देख करके इसके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है जिस समय दादा ये कथा मुझको सुना रहे थे उस समय वो बच्चा वहाँ नहीं था ना वो कपड़ा था लेकिन केवल याद करके कि मनुष्य के हृदय में प्रेम की प्रतिक्रिया में कितना प्रेम उमड़ता है सेवा करने वाले सेवा भावी सज्जन को यह वरदान जो मिलता है इससे उनके जीवन में ऐसी ज्योति जगती है कि उसके आगे त्रिभुवन का वैभव धूल के समान हो जाता है अब सोचो आ आ आगे मेरे हृदय में ऐसी जड़ता छा गई है कि अपनी कमाई हुई संपत्ति अपने लिए अपने परिवार के लिए खर्च करना मुश्किल हो गया उस जड़ता को लेकर उस भार से दबे हुए हो करके संसार सागर को पार कैसे करोगे भाई तो भार से दबे हुए पैदा हुए थे हाथ पांव गंधे हुए कैदी बनकर दुनिया में हम आए और अपने ही संकल्पों से, अपनी ही आपक्ति से बंधे हुए कैदी होकर यहाँ से जाएंगे ऐसा लगता है हार है जीवन की संत महापुरुषों के हृदय में हमारी इस दुर्दशा से बड़ी पीड़ा होती है और अपने दुख का भार जिन्होंने ज्ञान के प्रकाश में मिटा दिया हरि के आश्रित होकर जो सदा सदा के लिए आनंदित हो गए नहीं जाता जो मनुष्य अमर जीवन का अधिकारी है परम स्वाधीनता का अधिकारी है अलौकिक प्रेम का अधिकारी है वही मनुष्य धन के लोभ में तन के मोह में बेचैन बेचैन होकर जिए और बेचैन बेचैन होकर मर जाए ये दुर्दशा संत महापुरुषों से सही नहीं जाती इसलिए उनको जो प्रकाश मिला है उनको जो ईश्वरीय प्रेम मिला है उसको वे गुप्त कंठ से हमारे लिए बांटते रहते हैं मुझे इस काम के लिए जब महाराज ठोक पीट कर तैयार कर रहे थे तो बार बार यही करते थे कि तो देवकी जी समाज की बड़ी भारी सेवा हो जाएगी अगर मनुष्य मनुष्य के भीतर यह विश्वास जग जाए की वह अपना उद्धार इसी वर्तमान में अपने द्वारा कर सकता है बहुत बड़ी बात है अब क्या क्या करें इस दृष्टि ऐसी सोचिए तो एक हिस्सा तो हो गया शरीर को समाज की सेवा की सामग्री मान करके उसकी सेवा में लगा दें। बड़ी कठिनाई हो जाती है मनुष्य के लिए कि वो शारीरिक सुखों को बचा करके और अपनी सुरक्षा को अपने बल पर बचा करके दूर दूर से सेवा का थोड़ा थोड़ा काम करना पसंद करता है इससे काम नहीं बनता शरीर से श्रम न करना शरीर को समाज की धरोहर न मानना सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा न मानना इस खून के कारण से सेवा बनती नहीं है नहीं तो शरीर भारी होकर संसार में हम लोग रहते हैं और बड़ा भारी अभियान है हम लोगो का कि शरीर के रहते रहते हम इसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे बहुत बड़ी बात है शरीर भारी होकर इस नाशवान जगत में रहते हुए और हम देहा तीज जीवन से अभिन्न होकर जीवन मुक्त तो हो जाएंगे इतना बड़ा प्रोग्राम है आपका तो इसके लिए पुरुषार्थ अपने को करना है उसी में बताया गया कि कि शरीरों के नाश करने से आसक्ति मिट जाती हो ऐसी बात नहीं है संसार को नाशवान कहने से संसार लगाव छूट जाता हो ऐसी बात नहीं है कैसे छूटता है तो ज्ञान के प्रकाश में विवेक के प्रकाश में अपने जीवन की घटनाओं का अध्ययन करो उससे क्या पता चलेगा तो उससे पता चलेगा कि बहुत सी अनुकूलताओं की घड़ी में भी मुझे भीतर से संतोष नहीं हुआ मुझे जो चाहिए वह तो अविनाशी जीवन है वह तो अनंत परमात्मा का अनंत मधुर प्रेम है तो अनंत परमात्मा का मधुर प्रेम मुझको चाहिए वो यह जगत मुझे दे नहीं सकता तो अलौकिक जीवन की मांग है जिसको उसको लौकिक जगत क्या दे सकेगा तो अकेले अकेले में बैठ करके खूब अपने संबंध में विचार करके निश्चय कर लीजिए कि मुझे जो चाहिए वो संसार से नहीं मिल सकता तो बहुत बड़ा काम हो गया अब नई नई आशाए नई नई महिमा जगत की आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी और पुराने प्रभाव जो जम चुके हैं पहले से कभी भी मैंने संसार को पसंद किया था कभी भी मैंने जगत की ओर लंचाई हुई दृष्टि से देखने की भूल की तो उसका एक स्टैंप हमारे अहम में लग गया यह है, है मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक तथ्य है और मुझे तो इतनी हंसी आती है अपने ऊपर बड़ी हास्यास्पद मालूम होती है आई कैसी गरीबी है बेचारे को क्षमा करो देखो क्या हाल किया उसने उस तो संसार में जहाँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि लोभ भरी पड़ी आह उस व्यक्ति के पास इतना सुख का सामान है मुझे भी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको तो भार में डालो क्या जा जाने वो भाग्य में है कि नहीं विधान ने तुम्हारे लिए सोच के रखा है कि नहीं देगा कि नहीं देगा, देगा जाने दो केवल तुमने पसंद किया कि ये मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा था तो केवल इस पसंदगी की भूल से उस दृश्य का ऐसा स्टैम्प अपने पर लगता है की कि जगत का सुख तो मिला ही नहीं और जब समाधि के लिए बैठे कि समाधि होकर आंतरिक शांति का आनंद लू तो कभी भी जगत के दृश्य को पसंद किया था तो वही वही चित्र तुम्हारी आंखों के सामने घूमने लग जाएगा अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं ये भूल जाओगे ये दुर्दशा होती है बिल्कुल बहुत ही फूल सूक्ष्म शरीर की जो क्रियाएं हैं जिनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उस स्तर की बात है केवल अपनी पसंदगी में आदमी फंस जाता है तो सोच लो नहीं मिला तो नहीं ही मिला और मिला था तो उसने थोड़ी और हमको अधिक गरीबी में फंसा दिया क्यों? क्योंकि आपके भीतर तो अमर जीवन की माँ है परम प्रेम की प्यास है अब बाहर बाहर की वस्तुओं को इकट्ठी करते चले जाओ करते चले जाओ करते चले जाओ उनसे तुम्हारी तृप्ति होगी ही नहीं तो जितना समय निकल गया बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करने में वो तो हमारे लिए मौत के समान है उसमे जिंदगी क्या है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो जिंदगी है कि मौत है अब सोच लो हम लोगो के कदम कहाँ है जीवन में है कि मृत्यु में है सोच लेना इस बात का फैसला इसी स्पॉट इस पर इसी जगह पर बैठे बैठे अभी हो सकता है एक हिस्सा हो गया दूसरी बात महाराज जी ने कही कि अपने को समर्पित कर दो परमात्मा के उनके आगे समर्पित कर दो अपने को तो आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों करें कोई पूछ सकता है और विशेष करके जिन लोगों के पास कुछ परिस्थितियों की अनुकूलता है वे कहेंगे कि वाह मेरे पुरुषार्थ से मेरे सामने इतना सुख आया तो हम उस सुख को भोगेंगे परमात्मा के आगे समर्पित होने जाए लगेगा उसको हो सकता है किसी किसी के ध्यान में ऐसी बात आ सकती है लेकिन जो सजग व्यक्ति है जो अपनी दशा को आप जानते हैं जो अपना अंत निरीक्षण कर सकते हैं उनको सजगता रहती है उन्हें पता चलता है कि ये जो कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये अभी है अभी नहीं है इसका कुछ ठिकाना नहीं इससे मुझे संतुष्टि मिली नहीं तो मुझे तो एक ऐसा आधार जीवन में चाहिए कि जिसको पा करके और कुछ पाना शेष न रहे ऐसी जरूरत आपने कभी अनुभव किया है कि नहीं कभी नहीं पता चला ठीक पता चलता है पता चलता है इस बात का कि मुझे तो अब ऐसा आधार चाहिए कि जिसको पा करके फिर और कुछ पाना शेष न रहे आज अपनी दशा देखो तो जन्मे थे तो एक नया पैसा हाथ में लेके नहीं आए थे आज सोच करके देखो तो उस समय की दशा से आज की दशा में बहुत फर्क है आज अपने पास काफी सामान है काफी साथी हैं किसी के पास कुछ कम किसी के पास कुछ ज्यादा है कि नहीं है जी है तो इतना सब पा करके भी आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि कह सके कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए कह सकते हैं वस्तुओं के आधार पर कि कि अविनाशी तत्वों के आधार पर किसके आधार पर कह सकते हैं अविनाशी तत्वों के आधार पर वस्तुओं के आधार पर तो नहीं कर सकते वस्तुओं का आधार तो मैं क्या बताऊं महाराज मेरी जान पहचान के एक साधक थे उनके गुरु बड़े महापुरुष थे और और उनके पास बहुत संपत्ति आ गई थी आखिर में अब लीला में की लीला है कहाँ कहाँ ले जाकर के मुझको वो मेरा चित्र दिखलाना चाहते हैं है कौन कहे? तो उस महापुरुष के पास बहुत सी संपत्ति आ गई थी तो उनके जो शिष्य थे समझदार व्यक्ति है वो सज्जन मुझसे बताते थे कि देवी जी मैं जाता हूँ साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु के दर्शन करने जाता हूँ प्रणाम करने जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख हो होता है क्या दुख होता है कि जब मैं जाता हूँ तब हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि राधानाथ तू आ यहां पर जल्दी आ तो ये सब बर्बाद होने जा रहा है ना जाने कैसे कैसे अभिवेकी लोगों के हाथ में संपत्ति पड़ जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी इसको कोई समझदार आदमी संभाल ले तो मैं इसकी ओर से निश्चिंत होकर के शरीर त्याग करू तो वो भाग के चले आते कहते कि मैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चला आता हूँ क्यों बाबूजी आप ऐसा क्यों करते हैं तो कहें कि उनकी तकलीफ देख करके मुझको अपनी तकलीफ पूछती है उनको इतनी तकलीफ हो रही है उस संपत्ति के कारण से तो मैं अगर वहाँ जा करके उसको संभालने लगू तो कल मेरी भी वही दशा होगी वो, वो भक्त के चले आते तो मैं क्या बताऊ घरदारी लोग जो धन की आसक्ति लेकर बैठे हैं, उनकी तो दुर्दशा की कोई सीमा ही नहीं है उनको मैं क्या बताऊं? इसलिए भाई जो अनुभवी संतजन हैं, वे हम लोगों को हल्के करने के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए अनंत परमात्मा के प्रेम से भरपूर करने के लिए अपनी जानी हुई अनुभव की हुई सच्ची बातों को हमारे सामने रखते रहते हैं इसलिए महाराज जी ने कहा कि शरीर को सौंस दो जगत की सेवा में और अपने को समर्पित कर दो परमात्मा की शरण में उनके शरणागत हो जाओ उनके आश्रित हो जाओ तो दुख की घड़ी में घबराहट से जब व्यक्ति परेशान रहता है तब तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है कि भगवत समर्पित करके छोड़ दो मैंने ऐसे कई दुखी जनों को देखा है कि जिन्होंने दुख की विशालता और अपनी असमर्थता देख करके अपने लौकिक पारलौकिक सब काम को भगवत समर्पित करके छोड़ दिया मैंने दो तीन घरबारी लोगों को देखा है जिनकी सेवा में खड़े होने का अवसर मुझको मिला था मैंने देखा कि लौकिक पारलौकिक सब समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ करके शांत हो गए कहा कि बस अब मुझसे कुछ होने का है नहीं ना मैं परिवार और बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ और ना मैं अपने कल्याण के लिए कोई पुरुषार्थ कर सकती हूँ पहाड़ के समान विपत्ति उनके सामने आ गई थी और उन्होंने भगवत समर्पित करके छोड़ा तो उनके शरीर का नाश हुआ पीछे और उनके भीतर प्रभु की कृपा का दर्शन हुआ बहे ऐसे तो मैंने कितने केस देखे हैं खड़े होकर करके नजदीक ऐसी जाना है उनको इस आधार पर जीवन की सच्ची घटनाओं के आधार पर भाई बहनों को मैं निवेदन करती हूँ कि दुख की वृद्धि हो जाती है सामर्थ्य घट जाती है ऐसे काल में प्रभु की महिमा का आश्रय पकड़ना तो व्यक्ति के लिए बहुत ही शांतदायक होता है भीतर से भी आराम मिल जाता है बाहर से भी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है अब हम लोगों की दशा क्या है तो साधक बने हैं सत्संगी बने हैं, आश्रय का पंथ पसंद किया है प्रभु की शरणागति की साधना है अपनी इन सारी बातों के होते हुए भी अपने भीतर न जाने किस प्रकार की जड़ता बैठी है कि हमारे और उनके बीच की दूरी खत्म भी नहीं हुई और भले आदमियों की सूची में नाम लिखवा करके आराम से खा पी के सो के दिन कट रहे हैं अपनी दशा तो मुझे ऐसी दिखाई देती है आपको कैसी दिखाई देती है आप जानिए तो इसको मैं बार बार अपने सामने रखती हूँ और सोचती हूँ कि थोड़ी सी अनुकूलता ने मुझको जड़ बना दिया रहन सहन में सुविधा हो गई समाज में थोड़ा सम्मान मिल गया तो प्रभु की इस कृपालुता के आधार पर उनकी महिमा और गहरी हो करके हृदय में बैठनी चाहिए थी अपने बल पर जो हम नहीं कर सकते थे प्रभु की शरणागति स्वीकार करने पर उन्होंने अपनी कृपा से इतना सब सुधार दिया सित में थोड़ी शांति आ गई, जीवन में थोड़ी स्थिरता आ गई। तो इस मामूली सी उन्नति पर हम दिख गए उस महा महिम की महिमा हमारे में धीमी पड़ गई और वर्तमान की अनुकूलता और समाज का दिया हुआ सम्मान इसका पगड़ा भारी हो गया तो परिणाम क्या हो गया कि कि हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी बनी हुई है और फिर भी हम आराम से हाथ पी करके सो रहे हैं जिस दिन पांव के नीचे धरती नहीं थी जिस दिन बड़ी घबराहट के दिन थे उस दिन प्रभु की शरणागति के भाव में बड़ी सजीवता थी हे प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं था उस दिन ये बात बहुत सच्ची लगती थी और उन्होंने कृपा करके अनेक रूपों में मदद देना शुरू कर दिया मदद भेजना शुरू कर दिया तो अब अनेक रूपों में उन्हीं प्रभु का दर्शन करते तो भाव गहरा होता चला जाता की नहीं होता और जब बाहर की घटनाओं का प्रभाव मुझ पर होता है तो मैं खुद अपने को पाठ पढ़ाती हूँ और अपने साथ की रहने वाली साधिकाएं साधकों को याद दिलाती हूं। कोई कोई सम्मान देने आया तो मैं सावधान करती हूं कि अरे प्रभु प्रेम की प्यास अभी भी धीमी है सम्मान की भूख है, अभी भी मुझ में शेष है तो मेरे प्यारे मेरे उस संकल्प की पूर्ति के लिए विविध रूप बनाकर सम्मान देने आए हो तो मैं सावधान रहूँ मैं जगत की ओर से सम्मान देने के लिए जो आया है उसके अधीन ना हो जाऊँ तो सावधान रहूँ भाई कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पीछे चलने वालों का रंग तुम पर चढ़ जाए तो कठिन हो जाएगा तब तो नौका डूब जाएगी डूब जाएगी कि नहीं, डूब जाएगी। तो सावधान रहो और जब मेरे प्यारे ने देखा कि हमने तो इसको थोड़ा सहारा दिया था इस बात का कि लोभ रहित तो होना है मोह रहित तो होना है क्रोध रहित तो होना है सुख सुविधा सम्मान को त्यागना है तो ये जो एक एक चढ़ाई का अवसर था जिसमें अपने साथ थोड़ी कमर कस के बहादुरी करने की बात थी तो उसको संतजन कैसे कहते, कहते हैं कि थोड़ी धूप में चलते चलते साधक कष्ट तो अनुभव करता है तो परमात्मा जो है अपने प्यारे जो हैं, तो वृक्ष की ठंडी छाया देकर थोड़ा उसको विराम देते हैं तो उसी तरह से प्यारे प्रभु ने अपनी शरण में आए हुए साधक को विराम देने के लिए थोड़ी सी अनुकूलता दे दी तो अब उस अनुकूलता को लेकर के बैठ जाओ तो उस प्यारे से दूर हो जाओगे कि निकट होगे। दूर हो गए तो सावधान रहो भाई किसी प्रकार की अनुकूलता आ गई तो भेजने वाले को याद करो उस अनुकूलता पर ध्यान मत दो लेकिन जन्म जनम का दुखा व्यासा क्या बताऊं मैं बड़ी लज्जा जनक स्थिति होती है अपनी जब भीतर भीतर दिखाई देती है वासनाएं तो जब प्रभु की कृपा से आई हुई अनुकूलता को पकड़ के बैठ जाता है तो वही मेरे प्यारे थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता का वेश बनाते हैं थोड़ी असुविधा सामने आती है थोड़ा अनादर सामने आता है तो मैं देखती हूँ खड़ी होकर के तो देखें देखें ये जो लीला हो रही है उसकी प्रतिक्रिया अपने पर कैसी होती है तो अनादर थोड़ा भीतर भीतर कटू लगता है तो चेतना आती है ये अच्छा सम्मान का सुख तुमने लिया पसंद किया उसको तो अनादर की कटुता की घूट भी आनंद से पियो क्या होगा इससे महारोग का नाश होगा ये प्रतिकूलता भी उस प्यारे की कृपा का प्रसाद है परम कृपालु ने मुझको डूबने से बचाने के लिए ये प्रतिकूल वेश बनाया तो अगर पहचान में आ गई बात तो कितना आनंद छा जाता है उनकी कृपालता के दर्शन से हृदय निर्मल हो जाता है